श्रीमदभागवत महापुराणम दसम स्कमोध्याण का उखल से बांधा जाना श्रीषु कुो यशोदानंद गृहिणी कर्मातर नियुक्ता मंथ स्वयं दर श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक समय की बात है नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी यान यानी यानी हानि तदबाल चरितान चे निर मंथन काले स्मरती मैंने तुमसे अब तक भगवान के जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है दधि दधिमंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी ओम वास पृथुकट तटे विभ्रतो सूत्र पुत्र स्नेचकु युगम जातकंपम चुभ्रु रज्वा कर स्रम भुज चलत कंकण कुंडले चिन्नम वक्त कवर विघलम मालती निर्म वे अपने स्थूल कड़ी में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थे उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे नेतिक खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी हाथों के कंगन और कानों के कर्ण फूल हिल रहे थे मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे सुंदर भावों वाली यशोदा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 दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया तमंकमा स्नेस्मित मुखम मुखम् मुत्सृज्य जवेन साधिश्रित श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए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 धर संजनम भिषा होघास वंतरम गतः इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया उनके लाल लाल ओठ अड़कने लगे उन्हें दांतों से दबाकर श्रीकृष्ण ने पासी पड़े हुए से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे उत्तार्य गोपी शोषितम पय पुनः पवित सं्य चम स्वसुतस्य कर्मतः भगम भिलोक्य स्वतः जहां यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आई वहां देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है वे समझ गई कि यह सब मेरे लाल की ही करतूती है साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी उतमागम छूढ़ने पर पता चला की श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन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 गोपन मनः जब श्री ने देखा कि मेरी मां हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते पाने की बात तो दूर रही उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोधा जी दौड़ी अन वा जननी बृहत चलन श्रोणी भरा क्रांत गति सुमध्यमान जबे न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 पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यो त्यो करके उन्हें पकड़ सकी किताग कसंत मज्जन्मशणी स्वपाणीना उद्यक्षमाणम भये क्षण हस्ते गृहियंथ भस्यंतवा गुर श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी उस समय श्री कृष्ण की झाकी बड़ी विलक्षण हो रही थी अपराध तो किया ही था इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी हाथों से आखे मल रहे थे इसलिए मुंह पर काजल की स्ही फैल गई थी निपटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी उनसे व्याकुलता सूचित होती थी त्यक्तम शतम भेतम विद्यालतम बंधु दामना तिरको विधाम जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है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 ददाम भुत्ते न संधे नृत्य गोपिका जब माता यशोदा अपने उधमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह दो अंगुल छोटी पड़ गई तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी यदा तदपि जब वह भी छोटी हो गई तब उसके साथ और जोड़ी इस प्रकार वे जो जो रत्ती लाती और जोड़ती गई त्यो जो त्यों जुड़ने पर भी वे सब दो दो अंगुल छोटी पड़ती गई एवं स्वगेहदा मानी यशोदा संद्यपे गोपी नाम सुस्मयंती विस्मिता यशोदा रानी ने घर की सारी रत्िया जोड़ डाली फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी उनके असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई समातु तो स्वत्रायाज दृष्ट परिश्रम कृष्ण कृपयासीबंधने भगवान श्री कृष्ण देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लतपथ हो गया है चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई है और वे बहुत थक भी गई है तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए एवं वशे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी दि कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद ब्रह्मापुत्र होने पर भी शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्थांग होने पर भी न पा सके न पा सके नो भगवान देत ज्ञान नाम चात्म भूता भक्ति मतामिह यह गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप ज्ञानियों के लिए भी नहीं है कृष्णस्तो गृह कृत्य सो व्याम मातरी प्रभो अद्राक्षको धन इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधो में उलझ गई।